जहां गायन है गायन का मतलब होता है गाय का बहुवचन गाय माता का गाय का बहुवचन गायन जहां गायन है इसके दोनों अर्थ हैं, जहां पर संकीर्तन है जो सुख हो तो गोपाल ही गाय गाय का मतलब गौ माता और गाय का मतलब गाना ये गाय शब्द का अर्थ कर रहा जी कहते हैं जो सुख हो तो गोपाल ही गाय सो सुख हो तो नहीं किए जप तपते कोटिक तीर्थ नहाए जो सुख हो तो गोपाल ही गाय गाय भगवान को बहुत प्रिय है और देखो नदियों में सबसे ज्यादा महिमा किसकी होती है मरते समय हर व्यक्ति चाहता है हमारे मुख में उस नदी का जल हो जिस नदी के नाम का पहलाक्षर गा हो गंगा डबल का है गोदावरी गौ माता और ग्रंथों में भगवान ने कहा गीता में हृदय पार्थ मेरा हृदय है गीता को भगवान ने क्या कहा हे अर्जुन गीता मेरा हृदय है गीता वहां भी गार शब्द लगा है ग्वाल बालों के साथ खेल में बड़े मस्त हो जाते हैं क्यों ग्वालों का नाम भी पहले गाय से प्रारंभ होता है गा से होता है प्रारंभ इतनी महिमा गौ माता की ठाकुर जी को गा शब्द ही इतना प्रिय है और देखो भगवान के बहुत नाम हैं लेकिन कीर्तन कराते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद में भी गौ शब्द पहले और गोपाल में भी गौ शब्द पहले और देखो जो निकुंज मंत्र है उसका नाम भी है गोपाल मंत्र गोपाल मंत्र गऊ का पालन करने वाला मंत्र वहां भी गौ शब्द है इतने से आप विचार करो कि गौ की क्या महिमा होगी इसमें से निकालो अभी पद गौ माता का 63. क्या नाम तिरसठ नंबर तिरसठ पद संख्या पेज नंबर पेज तिरसठ आराधना के पुष्प में ना मिल गया गाय सकल सुख कारणी हरिणी सुख महा भव बारी भय नाशनी भव बारी भय नाशनी संत सुग्रंथ प्रमा हो गाय सक सुग आरे नी, आरे नी दुख हरणी दुर्ग सेवा से भव भक्तरे गौ सेवा से भव भवतरे कितने भगत सुझा हो कितने भगत सुजा बदले लेख अभाग के साखी वेद पुराण ओ बदले लेख अभाग के साखी वेद पुराण नित प्रतिगो के निमित्त जो करते हैं कछुदान नित प्रतिगो के निमित्त जो करते हैं कुछ दान परम धाम गो लोक में परम धाम गो लोक को पाए निश्चय जा परम धाम गो लोक को पाये निश्चय जा तन मन धन गोसेव से होय वे घल्याण धन मन धन गो सेव से होय वे घि कल्याण गौसेवक का स्वयं हरि करते बहु सम्मान गौसेवक का स्वयं हरि करते बहु सम्मान व्यास पीठ पर बैठ जो करही गो गुणगान व्यासपीठ पर बैठ जो करही गो गुणगान व्यासपीठ पर बैठ जो करही गो गुणगान व्यासपीठ पर बैठ जो कर को गो गुणगान करुण गोविंद को, को प्रिय लागे सम प्राण करुण गोविंद को, को प्रिय लागे सम प्राण गाए सकल सुख कारणी हरणी दुख महा हो गाय सुख कारणी हरणी दुख महा काय सकल सुख सुखकारिणी हरणी दुख महा काय सकल सुख सुखकारिणी हरणी दुख महा सकल दुखों का शमन करने वाली भगवती गाय अल्प पुण्यामताम राजन विश्वास नहीं बजाय थे जिसके पुण्य कम हो गाय माता में उनका विश्वास नहीं बनेगा वो लोग गाय को पशु ही मानते रहेंगे देखो इतने से विचार कर लो मल मलमूत्र सबका अशुद्ध होता है मल मलमूत्र सबका अपवित्र है छू जाओ तो नहाना पड़ता है और गाय माता का मल मूत्र अपवित्र को भी पवित्र कर दे पावन नाम चे पावनम तन शुद्धि नहीं वस्तु की शुद्धि नहीं मन तक की शुद्धि कर लेते पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम जो गाय से तैयार पंचगव्य का प्राशन करता है अरोगता है उसका तन ही नहीं मन भी शुद्ध होने लग जाता है जिसका मल निर्मल है वो स्वयं में कितनी निर्मल होगी गौ के गोबर को मल नहीं कहा जाता नाम यह गोवर गो का मतलब गाय वर का मतलब श्रेष्ठ गाय का श्रेष्ठ अर्थात गोबर भैंस वर कोई नहीं कहता भैंस का भी तो मल होता है कभी सुने भैंस वर सब कहते हैं गोबर भैंस का गोबर गोबर नहीं होता वो भैंस वर होता है केवल गौ का ही गोबर होता है गौ का मतलब गाय वर का मतलब श्रेष्ठ तन छूजा तन पवित्र जीव छूजा जीव पवित्र अंदर चला जाए तो तन मन दोनों पवित्र पंच पंचगभ्य प्राशनम महापातक नाशनम यहां तक कि गौशाला में किसी की पापी की भी मृत्यु हो जाए गौशाला में किसी पापी की भी मृत्यु हो जाए ये मूतों की हिम्मत नहीं छूने की कौन कहे जो उस तरफ दृष्टि भी देख ले कर लेता। गौ माता के सीते प्रत्येक क्षण एक दिव्य शक्ति का प्रसारण होता रहता है गाय के पीठ पे हाथ फेरो कितनी बीमारियां चली जाएंगी गाय के गर्दन में जो कंबल होता है उस पे हाथ फेरो कितनी बीमारियों निकलने लग जाएंगी गौमूत्र हर रोज पियो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे सारी दुनिया अगर सलाह कर ले गौम्र रोज पीना सब डॉक्टर चिल्लाएंगे हमारे लिए मैंने कहा ने गाय माता चलता फिरता औषधालय है कहा तक महिमा गाय स्वयं ठाकुर जी जिन गायों के पीछे पीछे चलते हैं अब देखो गाय का देवता भी कितना सम्मान करते हैं जब पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ा तो कौन सा रूप धारण करके गई है देवताओं के पास गाय तो पृथ्वी देवी भैंस बन के नहीं गई क्या बन के गई गौ क्योंकि पृथ्वी देवी जानती है कि देवता गौ को कितना मानते हैं मैं गऊ बन के जाऊंगी तो मेरी पुकार सुनी जाएगी पता है कि देवता ब्रह्मा आदि सब गाय को कितना मानते हैं इसलिए भगवती पृथ्वी भी गाय बन करके जाती है और गाय का एक दूसरा अर्थ शील स्वभाव वाले भी होता है जिसका शील स्वभाव तो हम क्या कहते हैं तो बिल्कुल गाय है यही कहते हैं ना गौ का एक अर्थ शील स्वभाव वाली भी है ये तो गाय है और गाय का एक अर्थ शरणागत भी होता है गाय का एक अर्थ शरणागत भी होता है कहते हैं मैं तो आपकी गाय हूं मैं तो आपकी गाय हूं मतलब आपकी शरण हूं कैसे पवित्र पवित्र अर्थ गाय माता की गाय माता कथा सुना रहे थे प्रेम माधुरी बाई जी की कि गाय का प्रसंग कैसे चला भैया कोई कोई है मेल कुछ कहीं से और दरअसल आज कुछ चर्चा हुई थी गाय माता के ऊपर ही तो था तो कि अंतिम दिवस गाय की चर्चा करेंगे और कुछ लोगों से संक, संकल्प भी कराएंगे गाय माता के संबंध में लेकिन गाय माता ने कृपा के बीच में आ गई है कि अभी शुरू करो थोड़ा थोड़ा तब तक जोश भर जाएगा लास्ट के दिन तक स्वयं कृपा करके बीच में आ गई है गाय माता अब बताओ हम तो भूल गए कथा कहाँ तक हुई थी प्रेम माधुरी बाई जी की अगर याद नहीं कराओगे कथा यहीं समाप्त दूसरी कथा सुनाने लग जाएंगे बोलो हम तो भूल गए गाय माता ने भुला दिया खड़े हो गए कोई बताया भाई हम तो भूल गए कहाँ से शुरू करने हैं अब आज नहीं जोर से बोलो ना हाँ माइक पे बोलो माइक पे बोलो माइक दो जी श्री प्रेम के लिए कानून को परे कर दिया दुनिया के कानून को। अब हम अब आ गए हम लाइन पे आ गए धन्यवाद भाई गाय माता का आकर्षण ही कुछ ऐसा है हमारा कोई कसोर नहीं गाय माता की महिमा ही ऐसी है अपने में उलझा देती है ये गाय माता की शक्ति का चमत्कार है छत पे बैठी निर्णय ले लिया प्रेरणा प्रभु की तरफ से घटना से मिल गई और छोड़कर कर के वृंदा बना गई नहीं हो गई फिर मती जिस जी स्न्यासी बन गए उनके चरणों में प्रणाम किया क्यों इसलिए कि मेरे गुरुदेव के स्वरूप हैं सब संत गुरुदेव हैं तो मेरा जो शिष्य है मती भले मेरा शिष्य है लेकिन चोला संत का हो गया है इसलिए ये भी मेरे गुरुदेव जी प्रणाम किया और जो ही प्रणाम किया तो उनके जो आदि गुरु हैं श्यामचरण दास जी महाराज प्रगट में हृदय में दर्शन दिए कि जो तुम्हारी आस्था है वो बिल्कुल सत्य है सब संत गुरु स्वरूप हैं संत की चरणी जे पड़े सो नर उधरण हार और संत की निंदा नानका बहोरी बहोरी अवतार बार बार जन्म होगा जो संता अवज्ञा करता है मेरे गुरु मेरे गुरु बाकी सब ऐ में पंजाबी में ये थ्योरी है बहुत लोगों की ये बहुत नीच मानसिकता है लोगों की बहुत घटिया सोच है गुरु का मतलब बंधन नहीं होता गुरु का मतलब आजाद होता है जब गुरु धारण कर लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे विचारों से हर धर्म तुमको अपना लगने लग जाएगा हर संत तुमको अपना लगने लग जाएगा हर जीव तुमको प्रभु का स्वरूप लगने लग जाएगा यह है गुरु बनाने की महिमा यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र माधवा सब जगह भगवान दिखने चाहिए सबके भीतर यो माम मश्य सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्य हम न प्रणशयामी सच में प्रणश्यती जो मुझको सर्वत्र देखता है मैं उससे कभी अलग नहीं हो सकता मैं उसमें वो मुझ में। मैं ते ते हूं वो मुझमें है मई ते तेसुचाप्य हूं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुत ऊंची साधना है लेकिन साधना मिलेगी कहां से आदो श्रद्धा ततो साधु संग फिर भजन क्रिया फिर अनथवृत्ति धीरे धीरे प्रेम राज्य में प्रवेश होगा तो मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सामरिया लेकिन तुम लोग उल्टे चलते हो गुरु बना करके अरे गुरु बना कर तो तुम्हारे भगवान सर्वव्यापी हो जाने चाहिए जब तुमने गुरु बनाया तुम्हारे गुरु सर्वव्यापी होने चाहिए अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम चरम पदम दर्शितम तस्मय श्री गुरुवे नमः तो हमारा गुरु तो सर्व्याप्त है वो गुरु तत्व वो ज्ञान है वो ज्ञान कण कण में है कहीं से भी तुम ले सकते हो चौबीस गुरु बनाए हैं दत्तत्रेय जी जहां से भी शिक्षा मिली ले ली और जहां से शिक्षा मिली उसको प्रणाम किया और तुम लोग जब गुरु बना लेते हो तो सब संतों का प्रत्याग करने लगता ये हमारे गुरु नहीं है ये हमारा धर्म नहीं ये हमारे धर्म की कथा नहीं तुमने गुरु बना करके बेड़ा पार नहीं किया बल्कि बेड़ा गर्व कर दिया है ये कौन सी सीख ले रहे हो गुरु बना के तो विस्तार होना चाहिए भावना का और तुम भावनाओं को समेट लेते हो भावना का विस्तार गुरु से होता है गुरु का मतलब बड़ा और बड़ा कौन है तो परमात्मा से बड़ा कोई नहीं और वो व्याप्तम ये अखंड मंडलाकार गुरु की महिमा में बताया गुरु क्या है अखंड है लेकिन हमने टुकड़ों में बांट दिया गुरु को वो गुरु वो गुरु वो मेरा वो तेरा वो छोटा वो बड़ा अखंड है गुरु एक है अखंड मंडलाकार व्याप्तम ये नर आचरम सब जगह व्याप्त है कितना घटिया सोच हमारी है गुरु बनाकर भी गुरु बनाना नहीं आया निगुर हो गुरु बनाकर भी निग्रह हो अगर तुमको तुम एक जगह सिमट गए घाटा पड़ा है गुरु बना के आगे नहीं बढ़े बैक मार गए तुमने गुरु बना के गुरु का दुरुपयोग किया है अपनी भावना का विस्तार ना करके समेट लिया है कितना बड़ा घाटा खाए तुमने गुरु बनाकर इसलिए अहंकार को मत जोड़ो गुरु से स्वयं जोड़ो और विस्तार करो मेरा गुरु सब जगह यही शिक्षा लो प्रेम माधुरी बाई जी के जीवन से अपने शिष्य को भी प्रणाम कर रही है क्यों संत भेष है विरक्त हो चुके हैं दुनिया का त्याग करके और हर व्यक्त संत मेरा गुरु है चाहो मेरा शिष्य क्यों ना हो एक बार मती स्वर्ण जी को लेकर के प्रेम माधुरी बाई सुख तालाई है क्योंकि उनके आदि गुरु श्यामचंद जी महाराज यहीं पर सुख में सुखदेव जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिए थे दीक्षा दी थी अपने संप्रदाय के आदि स्थल के दर्शन करने के लिए और भी अनेक सेवकों को लेकर के शिष्यों को लेकर के मुख्यतः अतिमती शरण जी लेकर आई हैं दर्शन किए जहां पर सुखदेव जी ने राजा प्रीक्षित को कथा सुनाई थी दर्शन के उस स्थल के हैं पर उसके गुरुदेव को परम गुरु को सुखदेव जी ने प्रगटों के दीक्षा दी सुखदेव जी के दर्शन किए विग्रह रूप में अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन किए उस पावन स्थली के दर्शन किए वहां तो प्रतिष्ठित विग्रह है लेकिन इसको था कि प्रगट में दर्शन दें जब मेरे परम गुरुदेव भगवान को दर्शन दिए सुखदेव जी ने तो इस दासी को भी दर्शन दे के निहाल करें प्रार्थना की सुखदेव जी क्या इस दासी पर कृपा नहीं करोगे मैं आपकी हूं जैसे भी हूँ आपकी शरण आई हूं मुझको अंगीकार करो तो सुखदेव जी ने प्रकट होकर के जबकि और भी बहुत लोग थे लेकिन दर्शन के दो को हो रहे हैं माधुरी बाई प्रेम माधुरी बाई जी और मती शरण जी दोनों सुखदेव जी के सामने दर्शन करें आंखें बिल्कुल स्थिर हो गई जर्जर नेत्रों से आंसू सब लोग जो परिवार के थे और थे अपने परिकर सब देख रहे कि दोनों को क्या हो गया अचानक दोनों खड़े हो गए जड़बत हो गए पलक तक नहीं झपकर नेत्रों से झरझरा जर सु हैं कुछ समय के बाद जब सुखदेव जी अंतरहित हुए हैं तब ये हुए। फिर अपने निजी परिकरों को बताया जा पूछा कि क्या हुआ था आपको दोनों को तब बताया सुखदेव जी की कृपा प्राप्त हुई वृंदावन में आप लोग जाते हैं तो जो दु, दुसायत मोहल्ला है वहां पर शुक भवन नाम का आश्रम है दुसायत मोहल्ले में वृंदावन में प्रेम माधुरी भाई ने अपनी सोने की चूड़ियां जो इनकी ननद ने पहना दी थी इनके पति के मृत्यु के बाद इनकी ननद ने खाली कलाइया देखकर के सोने की दो चूड़ियां मोटी सी बना के पहन दी थी उन दोनों चूड़ियों को बेच करके इसने एक जमीन खरीदी इनके गुरु भाइयों ने भक्तों ने अपने अपने नाम से एक एक कमरा बना दिया विशाल आश्रम बन गया आश्रम का नाम है शुक भवन ये दुशहत मोहल्ले वृंदा में पड़ता है सुने बिहारी मंदिर के बगल में है बस बिहारी जी के मंदिर के पास ही पड़ता है गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया इन्होंने जो कई महीनों तक चला मंत्र के अनुष्ठान के प्रभाव से इनको भगवान की दिव्य लीलाओं के दर्शन होने लगे थे अनुभव होते थे मती शरण जी रसोई तैयार करके थाली सजा करके ठाकुर जी के लिए प्रेम माधुरी बाई को दे देते प्रेम माधुरी बाई मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाती पर्दा बंद करती और आंख बंद करके चिंतन करती कि मेरे प्रिया प्रीतम राधा माधव भोग आरोग रहे हैं सखियां परस रही चिंतन करते करते देखा राधरा ने थोड़ा सा साग खा करके छोड़ दिया सखी पूछ रही है क्या हुआ कहता साग में नमक ही नहीं है ये कौन देख रही है प्रेम माधुरी बाई आन के लीला चिंतन उस समय आंखें खोली पर्दा हटा दिया मती को बुलाया मती से कहा कि तुम साग में नमक डालना भूल गया और जब देखा चखा तो देखा तो साग में नमक था मैंने जो लीला प्रत्यक्ष होती वही उसके भीतर होती जो भीतर होती वही प्रत्यक्ष हो जाती रात्रि को दूध का भोग लगाया फिर आंख बंद करके चिंतन किया प्रिया प्रीतम एक दूसरे को पर्स पर स्नेहपूर्क आग्रह पूर्वक दुग्ध पान करा रहे श्रीजी ने होठों से गिलास लगाया एक घूट पी के पीछे दिया कि मीठा ज्यादा है उस समय आंखें खोली आम माधुरी बुलाया तुमने दूध में मीठा ज्यादा मिला दिया क भाई जी डल गया था मीठा निकाला भी मैंने चम्मच से बाहर लेकिन तब तक काफी घूल चुका था काफी ऐसी लापरवाही सेवा में मती भी हैरान हो जाते हैं कि जो भी गलती होती भोग में भाई जी कैसे बता देती हैं यह है ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है दिल को ही गोकुल तो कभी बरसाना बना देता सब लीला भीतर चलती थी संतों को संतों से मिलन करने के लिए टेलीफोन की आवश्यकता नहीं होती एक संत को दूसरे संत की जानकारी लग जाती है बिना किसी के भजन करे पाताल में प्रगट होत आकाश दाबी दूबी न रहे कस्तूरी की बास कितना भी कोई छुपके भजन करे जग जाहिर हो ही जाता है सुगंध संतों तक पहुंची जाती है हमारे संग भी घटना घटी हमारे शिक्षा गुरु हैं जिन्होंने हमारे हमको कीर्तन की प्रेरणा दी थी अखंड कीर्तन की बिहार में हैं संत अब तो चोला छोड़ गए अभी पिछले वर्ष 6 जनवरी को उन्होंने चोला छोड़ा वृंदावन में जमुना किनारे संस्कार गए हम संस्कार पे गए थे बिहार में रहते थे बहुत अखंड कीर्तन का प्रचार किया उन्होंने उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर जो यमुनगर में घर घर में अखंड जो कीर्तन चल रहे मैं पहली बार जब गया उनके दर्शन करने के लिए क्योंकि संतों से मैंने बहुत महिमा सुनी थी हमारे एक मित्र रहे हैं राधामोहनदास जी महाराज बचपन के हमारे सख हैं इस समय वो हमारी बात सुन भी रहे होंगे टीवी पे बैठे वो हम गए थे जब बिहार पहली बार वो तो बहुत बार हो चुके थे वहां पर उन्हीं की प्रेरणा से ब्रज में अखंड कीर्तन भी घर घर में करवा रहे थे हमको भी उन्होंने प्रेरणा की थी दिव्य प्रसाद भेजा था राधा मोहनदास जी के माध्यम से स्वप्न में दर्शन हुए थे उनके कई बार लेकिन प्रगट में कभी दर्शन हुए नहीं मन हुआ कि जिन संतों ने इतनी कृपा की है परोक्ष में तो उनके प्रत्यक्ष में दर्शन भी हो तो राधा मोहनदास जी के साथ में बिहार गया दर्शन करने के लिए। आप सुन के हैरान होंगे दरभंगा के पास सुपोल नाम का कस्बा उससे के पास है गांव है बलहा नाम का गांव है हम जब गए करीब करीब पौना किलोमीटर आधे से ज्यादा ही था दूर से राधा मोहनदास जी ने बताया वो जो गांव है वो जो बाहर जो कुटिया दिख रही है वहां सरकार जी रहते हैं दूर से बता रहे हैं उस समय उनको हम सरकार जी कहते नाम तो है श्री नारायण झा नाम है उनका श्री योग नारायण झा सरकार जी के नाम से प्रसिद्ध है बिहार में किसी को सम्मान करने के लिए सरकार कह देते हैं जैसे पंजाब में साहिब भाई साहब गुजरात में बाप जी कह देते हैं हिमाचल में सर कह देते हैं कई लोग तो हमको ही सर कहने लग जाते हैं हिमाचल अपना अपना तो वहां सम्मानीय व्यक्ति को सरकार जी कह देते हैं सरकार हमको भी वहां कहते हैं सरकार कैसे हो इसलिए वहां की परंपरा के अनुसार हम उनको सरकारी कहते अनुसारोहर तो से बाहर किनारे वहां पर सरकार जी रहते उधर सरकार जी बैठे सत्संग सुनारे थे पांच दस भक्त लोग बैठे थे और पास में घास की बाउंड्री थी चारों तरफ आप सरकार जी की दिव्या शक्ति देखी सत्संग छोड़ करके उठ गए बाहर आ गए गली में इधर वो आ रहे हैं इधर हम दूर से बोले राधा मोह लगता सरकार जी आ रहे हैं। कुटिया से बार काफी दूर चल के आए, और हाथ जोड़े गंदे पे एक दुपट्टा रखा हाथ जोड़े आ रहे सीधे। नजदीक आए हमने तैयारी कर रखी थी कि ऐसे संभाल की दंडोद तो प्रणाम करेंगे हम दंडोद तो प्रणाम करें उससे पहले सरकार जी दंडवत लेट के प्रणाम करें यह दीनता भाई जी की तरह हम तो भिखारी हैं वो दाता हैं और दाता भिखारी को प्रणाम कर रहा है देखिए उनकी दीनता देखिए मैं दंड प्रणाम करूं मुझसे पहले दूर से दंडवत लेट के प्रणाम किया फिर हमने भी दोनों ने प्रणाम किया उठ गए हम वो काफी देर बाद उठे स्तुतियां करते रहे उसके बाद उठे उठ करके राधा मोहन दास जी से बोले आज से पहले कभी मिलन नहीं ध्यान रखना ही प्रथम मिलन था सपने में मैंने अवश्य सरकार को देखा था लेकिन प्रत्यक्ष में कभी नहीं सरकार जी राधा मोहनदास जी की तरफ देखते मेरी तरफ उंगली का इशारा करते कहा ये करण जी है ना उन दिनों हम करणस्वरूप जी के नाम से प्रसिद्ध थे भगवान तो राधा मोहनदास जी को कहा ये कर्ण स्वरूप जी है ना मैं तो हैरान हो गया नाम भी पता चल गया कोई पहले फोन नहीं किया अचानक ही गए थे ये देखो दिव्य शक्ति ऐसी प्रेम माधुरी बाई सब संतों को खबर लग गई उन दिनों बड़े प्रसिद्ध संत हैं ग्वरिया बाबा सब जानते हैं जो वृंदावन में जाते हैं बहुत लोग तो अभी जीवित हैं जिन्होंने गुवारिया बाबा के दर्शन किए गुवारिया बाबा आने लगे माधुरी बाई के पास वो सखा भाव के पास थे एक दिन प्रेम माधुरी बाई ठाकुर जी का भोल भोग से करके मंदिर की तरफ जा रही थी भोग लगाने। अचानक गुवारिया बाबा आए, थाली से ही लड्डू उठाया टप से मुंह में डाल दिया ठाकुर जी अंग उठा के चल दिए है ना सखा थे ठाकुर जी सखा भाव में रहते थे तब उसको पता चला कि बाबा साखा भाव के उपासको सखा ही ऐसा कर सकता है गोरांग दास बाबा जी बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं गोड़िया संप्रदाय के इनके पास अक्सर आया करते ये भी समय समय पे जाती थी एक बार मती स्वर्ण जी को लेकर के प्रेम माधुरी बाई दास बाबा के दर्शन करने नहीं बुलाया था निमंत्रण था वहां भंडारा था तो गोरांगदास बाबा के सेवकों ने संतों की शीत प्रसादी संत जब भोजन करके भंडारे के बाद उठ जाते हैं तो उनकी पतलों में जो बचा रह जाता थोड़ा थोड़ा से मेट करके कटोरे में भर लेते हैं संत महापुरुष के संतों की शीत प्रसादी भाग्य से मिलती है तो कटोरे में शीत प्रसादी गोरांगदास बाबा के पास लाए, लाए बाबा कि आपकी आज्ञा से ये संतों की शीत प्रसादी लाए तो बाबा ने स्वयं भी शीत प्रसादी संतों की पाई गौरांगदास बाबा ने साथ में मती शरण और प्रेमाधुरी बाई को भी दी दोनों ने पाया ऐसा विचित्र नशा सा चढ़ गया कब अपने आश्रम में सुख भवन पहुंचे नहीं पता चला रात भर दिव्य अनुभव होते रहे अगले दिन दोनों गौरांग दास के पास पहुंचे बाबा आपने कल क्या खिलाया था इस दुनिया में तुम तो रहे नहीं क्या खिलाया था तब तो बाबा ने कहा ये संतों की शीत पर शादी अर्थात तो आपकी भाषा झूठ हंग ये संतों की शीत प्रसादी थी क्या बाबा ये अनुभव हमको ही हुआ कि आपने तो बहुतों को बांटा के सबको हुआ था क्या सबको नहीं होता पात्र का जैसा जैसा पात्र होता है वैसे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तुम श्रद्धालु हो संतों को मानते हो संतों के प्रति निष्ठा रखते हो इसलिए प्रसाद ने अपना प्रभाव दिखाया है जो निष्ठा नहीं रखता शीत प्रसादी में वहां प्रसाद अपना प्रभाव नहीं दिखाता तुम दोनों की मती प्रेम में श्रद्धा में रंगी हुई है इसलिए शीत प्रसाद ने चमत्कार दिखाया गौरांगदास बाबा कथा करने के लिए कभी कभी सुख भवन आते थे एक बार वृंदावन महिमा अमृत की कथा हुई यह ग्रंथ है वृंदावन महिमा मृत जिसमें ब्रज की वृंदावन की महिमा है उनकी कथा हुई कथा सुनने के लिए एक मोर हरो जाता था प्रेम माधुरी बाई के यहाँ पर आकर के पहले दीवार पे बैठता था नीम के पेड़ से दीवार से कूद करके नीचे आता श्रोताओं के बीच में पूरे श्रोताओं की परिक्रमा करता व्यास पीठ सहित परिक्रमा करके फिर उड़ के दीवार पे बैठ जाता आराम से कथा सुनता जब कथा समाप्त हो जाती प्रसाद बंटता नीचे कोई कन का प्रसाद का गिर जाता उसको उठा के फिर उड़ के चला जाता कहाँ चला जाता कहाँ से आता है किसी को ही पता बल्कि जब मोर आता तो जो लोग दीवार को पीठ लगा के बैठते थे उनको गोरांग दास बाबा को माइक पे कहना पड़ता थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाओ क्योंकि मोर परिक्रमा कर रहा है अब कौन था वो मोर होगा कोई महापुरुष होगा कोई ऋषि मुनि मोर के भेष में वृंदावन की महिमा सुनने के लिए आया होगा ये तो वो जाने लेकिन है विचित्र घटना लोगों ने देखी कि मोर चारों तरफ ऐसी रामकृष्ण बाबा के यहाँ एक अजगर आया करता था कथा सुनने के लिए वृंदावन कथा के समय बड़े बड़े चमत्कार होते ऐसी निमार संप्रदाय के एक संत श्री हंसदास जी महाराज उनके शिष्य बंशीधर जी उनसे हम मिले हैं जिन दिनों में बरसाना रहता था उन दिनों में बिलासगढ़ के उनसे मिलने जाया करता था बंशीदास जी अपने गुरु की महिमा सुना रहे उनके पास हर रोज सरप आता था हंसदास जी महाराज के पास उनकी पत्नी गोपाली बाई गोर्धन में रह करके भजन करती थी व्यक्त भेष ले लिया था गोपालदास जी महाराज से निम्बार संप्रदाय के सिद्ध संत हुए छिपे गली में वृंदावन में सरप आया करता था रोज एक दिन हंसदास बाबा ने का बंशी धर जी से बंशदास जी से कि आजकल सर्प नहीं आ रहा है क्या बात है। तो बंसीदास जी ने कहा बाबा मैंने उनकी बम्बी पे मैंने बिल पर पत्थर रख दिया है हट मूर्खे तूने तो क्या किया अरे वो हमारे आश्रम में नहीं रहता हम उसके घर में रहते हैं हम बाद में आए वो पहले का आया है हम उसके घर में आए हटाए वहां से पत्थर हटाया तब सर्फ बाहर आया ये मैं पुराने जमाने की कथा नहीं सुना रहा हूं अभी आंखों देखी बंसीधर जी से मैं मिला हूं बिलासगढ़ बरसारे में पहाड़ी की चोटी पे। इस समय उनकी वहां पर हो जाए पुष्प समाधि है बंसीदास जी महाराज की विग्रह की स्थापना वहां पर है तो सर्प कथा में आता था ऐसी मोर आता था गौरांगदास बाबा आया करते थे कथा सुनाते थे प्रेम माधुरी बाई कभी किसी संत को लाती आश्रम में कभी किसी संत को बुलाती कथाएं सुना करती थी ऐसी महीने भर की कथा प्रारंभ हुई लेकिन बीच में होली उत्सव आ गया वृंदावन में गली में उनका वह है आने जाने के वाले लोग बहुत आते जाते हैं आज बीरज में हो री रे रसिया गाते गाते नाचते खूब हुरदंग मचता था लेकिन कथा में भी गनम था तो गौरांग बाबा ने कहा प्रेम माधुरी बाई को लाली जब तक ये होली का त्योहार है ना तब तक कथा स्थगित करो हल्ला गुल्ला ज़्यादा गलियों में रहता है कथा में आनंद नहीं आता ठीक है बाबा आठ दस दिन के लिए कथा बंद कर दो बीच में फिर शुरू कर देना तब तक मैं गिरिराज जी हुआ हूँ बरसाने में भी रंगीली होली देख के आ जाती हूँ कहाँ ठीक है परे माधुरी बाई मती जी को लेकर के उन दिनों उनकी बहनें दो थी विद्यावती और दयावती वो भी आ चुकी थी जयपुर से वो भी साथ में अपना शिष्य परिकर साथ में लेकर गिरिराजी की परिक्रमा करने गए। परिक्रमा करते करते जब जतिपुरा पहुंची तो लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे ब्रजवासी कीर्तन करे थे रसिया गा रहे थे उसके बाद चले हैं साथ साथ में प्रेम माधुरी बाई मती जी दयावती विद्यावती और उनके शिष्य परिकर सब चले गिरिराज जी की तलहटी में आ गए जहां पर दूध की धार चढ़ती है जतिपुरा में वहां पर सब ब्रजवासी बैठे समाज गायन हुआ पूछा किसी ने शिष्य परिक्रमा से ये क्या गा रहे थे तो प्रेम माधुरी बाई ने कहा ये होली का उत्सव है ये गिरिराज्य को निमंत्रण दे रहे थे कि कल जतिपुरा में होली है होली खेलने गिरिराज जी आप आओ गलियों में हमारे घर आओ होली खेल रहे ये गिरिराज्य को निमंत्रण दे रहे थे गिरिराज्य कौन है साक्षात श्री कृष्ण कैसे तो सुनो छोटी सी बात राजस्थान की जयपुर की खदान से पत्थर निकाला गया पहुंचा जयपुर उसकी मूर्ति घड़ी गई पहुंची दुकान में उसको खरीदा गया वो पत्थर पहुंचा मंदिर में उसमें फिर वेद मंत्रों के द्वारा कर्म कांड की पूरी रीति से वैदिक रीति से उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई अब यह मूर्ति नहीं रहे क्या बन गए साक्षात ठाकुर जी बन गए जब खान में था तो पशाण था मूर्ति था जब दुकान में था जब मंदिर में आया तो हो गया भगवान स्थापना हो गई और कितनी मही मूर्ति पूजा की जो नहीं करते वो क्या जाना चलो ये अगला प्रसंग फिर सुनाएंगे अगली कथा में लेकिन फिर भी एक बात है कि पत्थर की मूर्ति में भगवान की स्थापना की तो किसने की तो एक इंसान ने की पंडित ने की कर्म कांड की रीति से उसकी इतनी महिमा शास्त्र मूर्ति में पंडितों ने मंत्रों के बल से प्राण प्रतिष्ठा की है उसकी इतनी महिमा है और जिस पत्थर में पहाड़ में कह लो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही स्थापना की हो जिस शिला में जिस पर्वत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही स्थापना की हो उस विग्रह की क्या महिमा होगी वही है गिरिराज गोवर्धन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्थापना की है और प्रगट सहस्त्र पूजा धारण करके दिखा दिया गिरिराज ने भोग आरोगा और स्वयं श्री कृष्ण प्रगट होकर के भोग आरोग रहे हैं और कहते मैं ही गिरिराज हूं मैं ही गिरिराज तो गिरिराज पर्वत में स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिष्ठा की गोवर्धन गिरिराज हैं अद्भुत देव महान ठाकुर के ठाकुर बने पूजे सकल जान हमारे ठाकुर श्री कृष्ण हैं और हमारे ठाकुर के ठाकुर गिरिराज गोवर्धन है एक बार मुझको कुछ अनुभूति हुई कि गिरिराज केवल कृष्ण ही नहीं है राधा रानी भी है क्योंकि ब्रज के ठाकुर कभी अकेले नहीं रह सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था मैंने गर्ंग संता पढ़ी उसमें गिरिराज खंड पड़ा, कहीं भी मुझको किसी श्लोक में इशारा मिल जाए ये संकेत मिल जाए कि गिरिराज जी राधा रानी भी हैं लेकिन मुझको कोई आधार नहीं मिला लेकिन मेरी भावना मेरी भीतर की अनुभूति कुछ और कह रही थी फिर मैंने सोचा भले मुझको शास्त्रीय प्रमाण ना मिला हो लेकिन मैं स्वयं प्रमाण हूं यदिपि मैं किसी दूसरे को प्रमाण नहीं दे पाऊंगा मैं अपने आश्रम में दो शिलाओं की स्थापना करूंगा एक को कृष्ण के रूप में सजाऊंगा दूसरे को राधा रानी का श्रृंगार करूंगा फिर सोचा अगर किसी संत ने पूछा कि गिरिराज जी शिला तो श्री कृष्ण स्वरूप है राधहानी कैसे बनाई ये का क्या प्रमाण दूंगा मैं संतक और मेरे पास प्रमाण था भी नहीं लेकिन मेरी अनुभूति थी कुछ लेकिन कोई मेरी अनुभूति को मान्यता दे ये कोई जरूरी नहीं है इसलिए मैंने स्थापना नहीं की भीतर के भीतर बात रही फिर अचानक एक ग्रंथ हमारे हाथ लगा और राधे बाबा का लिखा ग्रंथ था जय जय प्रीतम काव्य उसकी व्याख्या जो है व्याख्या सही चार खंडों में बड़ा मोटा ग्रंथ है उसको मैंने पूरा पढ़ा क्योंकि राधे बाबा और पूजा श्री भाई जी के द्वारा जो भी कुछ लिखा जाता है मेरे लिए प्रमाण है मुझको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जब जय जय प्रीतम काव्य की व्याख्या मैंने पढ़ो समय मैं पूजा श्री बाबा जी लिख रहे हैं कि गिरिराज जी श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं रह सकते हैं इसलिए गिर जी राधा भी है बस मुझको मिल गया प्रमाण उसी समय संध्या के समय में गया था अपनी झोपड़ी में प्रकुटिया में पढ़ते ही आंखों से आंसू आए मेरा भाव प्रकट हो गया अब मैं दिल खोल करके अपना भाव बाहर रख सकता हूं कोई मुझसे प्रमाण मांगेगा तो मेरे पास ग्रंथ है कोई अगर विरोध करेगा तो मेरे पास ग्रंथ है प्रमाण संदम गए दो शिलाएं हमको प्राप्त हुई एक श्याम वर्ण की एक गौरवर्ण की उन दोनों शिलाओं की स्थापना अभिषेक करा के कर दें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं क्योंकि गिरिराज्य के हर कण में श्री कृष्ण का निवास राधा कृष्ण का निवास तो आज भी आश्रम में गौर गौरशिला राधा के रूप में श्रृंगार होता श्याम शिला का कृष्ण रूप में श्रृंगार होता उसके बाद विशाल मंदिर बना गिरिराज्य का उसके लिए फिर बड़े गिरिराज्य चाहिए थे बड़े गिरिराज जी वहां पे एक विचित्र खेल राज्य में श्याम रंग के गिरिराज जी और उनके सिर पर गोर रंग का राधा रानी के चरण का चिन्ह है राधा रानी बैठा लगी ठाकुर जी मंदिर की जो स्थापना हुई है, श्याम रंग के गिरिराज जी और गोर रंग तो का चरण चिन्ह तो स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप राधा कृष्ण का स्वरूप भी है इसलिए हम मंदिर में स्थापित जो श्री विग्रह है गिरिराज जी का कभी राधा रानी के रूप में श्रृंगार करते हैं कभी ठाकुर जी के श्रृंगार करते हैं आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं वहां के सब श्रृंगार तो बात चली थी गिरिराज जी की भक्तों ने पूछा प्रेम माधुरी भाई से कि जो निमंत्रण दे रहे हैं गिरिराज जी को कि घर में आना होली खेलने के लिए क्या गिरिराज जी होली खेलने जाएंगे तो प्रेम माधुरी बाई ने सहजी कह दिया अरे जाते थोड़ी है ये तो भक्तों का भाव है गिर घर घर थोड़ी जाते हैं ये तो भक्तों का अपना भाव है ठाकुर जी के हृदय में एकदम ऐसी चोट लगी कह कैसे दिया कि मैं घर घर नहीं जाता कौन कहता मैं घर घर नहीं जाता और प्रेम माधुरी भाई ने कह दिया कि घर घर नहीं जाते वृंदावन ब्रज चौरासी को उसकी भूमि एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में ठाकुर जी नहीं जाते हर रोज यहां तक कि एक भक्त मालक आपको उदाहरण देता हूं श्री तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन आए हैं उस समय वृंदावन के प्रसिद्ध संत उनके दर्शन करने जाते थे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र उनके शिष्य भी हैं पुत्र भी हैं वो भी गए दर्शन करने के लिए अमनिया प्रसाद ले गए अमनिया भोग ले गए अपने ठाकुर जी को भोग लगाना तुलसीदास ने यह कह कहकर के वापिस कर दिया ये हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता क्यों क्योंकि अमनिया नहीं है पहले से भोग लगा हुआ है मतलब ही ठाकुर जी का भोग पहले से लगा रखा है अमनिया लाओ मतलब सुच्चा लाओ आपकी भाषा में कहें तो जो भोग नहीं लगा उसको लाओ फिर दोबारा से रसोई तैयार कराई पवित्रता का पूरा ध्यान रखा पहले वाला भोग लगा वह छूबे ना जाए नए भोग को पूरी रस रीति से तैयार कराया अमनिया भोग ठाकुर जी के लिए उसको फिर पहुंचाया गोस्वामी तुलसीदास जी के पास ुलसीदास ने यह के फिर वापस कर दिया यह तो पहले से भोग लगावा है हमारे राम जी भोग नहीं लगाएंगे ये तो पहले से भोग लगा लगाए तो प्रसाद हो अंत में तुलसीदास जी महाराज से कहा महाराज ये लीला क्या है इतनी सावधानी से अमनिया भोग तैयार किया और आप कहते हैं अमनिया नहीं है, ये तो भोग है, लग चुका है हम ये भोग नहीं लगाएंगे रहस्य क्या है तो तुलसीदास जी ने कहा यही तो मैं बताना चाहता हूं वृंदावन में ब्रज वृंदावन में कहीं भी किसी के घर में कोई अमनिया हो ही नहीं सकता बिना भोग लगा दुकानों पे भी जाओ देखो तो क्या दिखाया गौसमी तुलसीदास जी ने सुन क्या हैरान होंगे जब भी किसी भी हलवाई की दुकान पर कोई भी खाद्य सामग्री तैयार होती है तो दिव्य दृष्टि से दोनों देख रहे हैं तुलसुदास जी और हरे हरिवंजी के परम कृपा पात्र में के शिष्य प्रत्यक्ष में देख रहे क्या कि भोग लग के तैयार होकर जो ही पात्र में डाला जाता था तो दिखाई दे रहा श्री कृष्ण आते हैं और भोग लगा जाते हैं फिर घरों में दिखाया घरों में रोटी बनी भोजन तैयार थाली लगाई अभी ठाकुर जी तक पहुंचनी मंदिर तक वहीं पर रसोई में ठाकुर जी आ गए और भोग लगा के ठाकुर जी कहते हैं वृंदावन का ठाकुर कहते हैं मेरे ब्रज मंडल में कोई भी अमनिया खा ही नहीं सकता जो भी खाएगा मेरा प्रसाद खाएगा यह उनकी कृपा है यह तुलसीदास जी ने दिव्य दृष्टि से दिखाया कि वृंदावन में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर चूल्हा है वहां भगवान है बस वृंदावन में ब्रज चौरासी कोष में जितने चूल्हे हैं उतने ही भगवान है कह लो बस सबको अपना प्रसाद कृपा करके देते हैं सब अपने हैं जो भी ब्रज में आ गया सब प्रसाद ही खाते हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माधुरी भाई जी ने कहा कि भगवान घर घर थोड़ी जाते हैं ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ कि घर घर में नहीं जाता कौन ऐसा ब्रजमंडल में घर है जिस घर को मैं अपना घर नहीं मानता जिस घर में मेरा प्रवेश ना हो जिस घर में मेरी रास ना हो जिस घर में मेरा भोग ना लगे कौन ऐसा है ब्रजवासी तो मेरे बल्लभ हैं मेरे प्रिय हैं मेरे तन के प्राण इन ही कबहू ना बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन मैं नंद बाबा की सुगंध खाता हूं जो भी ब्रज में बसेगा मैं उसका कभी प्रत्याग नहीं करूंगा ब्रज में आना कठिन है यासे यासों कठिन है बास और मरना सब कठिन है कहते करुणादास ब्रज में आना ही बड़ा कठिन है अगर कोई आ जाए तो वहां बसना बड़ा कठिन है अगर कोई आके बस जाए तो वही मृत्यु हो जीवन पर्यंत वहां बस आ रहे है। ये तो और भी कठिन है अभी करीब तीन या चार साल पहले घटना हमारे आश्रम के बगल में एक धर्मशाला है हापुड़ वालों की वहां कुछ यात्री आए थे एक महिला बीमार पड़ी शायद उसको श्वास की प्रॉब्लम थी उसी समय उसको ले गए हॉस्पिटल मथुरा एक संत कौन थे हम नहीं जानते हमारे आश्रम वाली गली में प्रवेश किया उसने इस घटना को देखा महिलाएं परस्पर यात्रियों की हापुड़ की महिलाएं परस्पर चर्चा कर रही है देखो किस्मत है अगर बच जाए तो भगवान कृपा करें किस्मत साथ दे तो शायद बच जाए क्योंकि मथुरा दूर नहीं समय से पहुंच जाएगी जब महिलाएं परस्पर विचार करी थी किस्मत है होगी तो बच जाएगी देखो किस्मत साथ देती कि नहीं देती वो अपरिचित संत थे वो ब्रज की महिमा जानते थे वो संत उनकी बात को काटते बोले किस्मत है अच्छी तो नहीं बचेगी क्योंकि ब्रज का मरना सबके भाग्य में नहीं होता हाँ किस्मत फूट की साथ बच जाए चली जाए हापुड़ शायद हापुड़ में जाके मरे एक पत्नी का मरे वो संत बोले अपरिचित कौन थे? हम बड़े प्रवाहित तो है सुनकर के कि भगवान संत के रूप में क्या क्या उपदेश हमको देके चले जाते हैं ब्रज में मरना कठिन है सबसे कठिन है संत बोले किस्मत अच्छी होगी तो बचेगी नहीं मतलब ब्रज का वास मिल जाएगा ब्रज में तन छूटेगा इसका। कितनी महीम ब्रज की। तो वृंदावन में जो ठाकुर जी हैं वो तो घर घर जाते हैं अच्छा। हमें तो होश नहीं भैया रहता क्या करें घड़ी अपना काम काल अपना काम करता हम तो भूल ही जाते आदत नहीं ना कंट्रोल में रहने की हमारी अब टीवी ने हमको बांध दिया हमारा कसूर भी नहीं घड़ी अब रखी है चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेम माधुरी बाई के मन में जब भाव आया और कह दिया व्यक्त कर दिया कि गिराज जी घर घर थोड़ी जाते हैं तो ठाकुर जी को तो ऐसा लगा कि जैसे किसने तीर को जहर से बोर करके हृदय में मारा क्या बोल रही है बाई जी मैं घर घर नहीं जाता इतना बड़ा झूठ अब इसको प्रत्यक्ष करके दिखाना है उसके बाद समाज समाप्त हुआ फिर यात्रा की गिराज जी की परिक्रमा के लिए आगे बढ़ी तो उस समय ठाकुर ने खेल किया प्रेम माधुरी बाई अपने शिष्य मंडली के साथ जा रही थी दान घाटी की तरफ और सामने से ठाकुर जी आ रहे हैं किसी को दिखाई नहीं दे रहे केवल प्रेम माधुरी बाई को सुंदर मुकुट गले में बनवाला सब सुसज्जित वस्त्र अलंकारों से अलंकृत हाथ में बंसी लिए मन मन मुस्कुराते जा रहे हैं प्रेम माधुरी बाई मन में विचार कर रही है रासधारियों का बालक कितना सुंदर है वो तो यही सोच रहे कि रास मंडली वाले जोते जो उनका स्वरूप है कोई तैयार किया वहां इधर कहीं रासला हो रही होगी मंडली की वहां जा रहा है गई देख गई देखती गई, कितना सुंदर है बालक देखो अकेला कैसे जा रहा अगर किसने ये सोने चाने का श्रीमान सब श्रृंगार छीन लिया तो कैसे निर्भीक होकर जा रहे है ठाकुर जी प्रेम माधुरी बाई को देखे प्रेम माधुरी ठाकुर जी को निकल गए धीरे धीरे आए निकल गए पीछे मुड़ के कह कितना सुंदर बालक है मती शरण जी बोले भाई जी क्या लाए बलाए क्या बोलती जा रही हो क्या कौन है कौन सुंदर कौन है क देखो जब देखा तो ठाकुर जी भीड़ में गायब हो चुके थे अभी पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा कि साक्षात ठाकुर जी थे क्यों जरूरी नहीं कि ठाकुर जी अपने अस्थित स्वरूप में छत भेस बना सकते श्रृंगार वही ठाकुर जी वाला लेकिन भेष छदम था रूप माधुरी को ढका हुआ था जो कि रूप माधुरी है जिसको देख करके व्यक्ति शरीर की सुध भूल जाए वो रूप माधुरी को छुपा के छदम भेष बनाया था प्रेम माधुरी भाई यही सोचती कि ये तो राजधारियों के ठाकुर जी लेकिन अंतर जहानू गायब कहा हो कहाँ हो हो सकता है यात्रियों की भीड़ में नहीं दिखाई दे होगा शंका बनी रही ये छदम भेष में ठाकुर जी थे या कोई बालक था जो राजधारियों का बालक कृष्ण स्वरूप में कहीं जा रहा जा रहा लेकिन बोली कुछ नहीं अनमनीष रही ये साक्षात ठाकुर जी थे क्या थे उसके बाद सोचते सोचते परिक्रमा करते करते दान घाटी आ गई दान घाटी पे जो ही दर्शन किए देख करके हैरान होगी जो वस्त्र जरी किनारी हरी ड्रेस जो वस्त्र ठाकुर जी के तराश बिहारी के वही ठाकुर जी यहां पर मंदिर में सजे हैं गिर जैसे जैसे अलंकार धारण के तो जो गोते वही अलंकार ये मैं क्या देख रही हूं उनको यहां देख रही हूं दंडोद तो प्रणाम किया मुश्किल से आंखों के आंसू रोके निर्णय नहीं कर पा रही खेल क्या हो रहा है किसी शिष्य परिकर को किसी कुछ नहीं बताया परिक्रमा पूर्ण हुई बस कोई मिले तो संत गोद में सिर रख करके रो प्रभु ने मेरे संग क्या छल किया लेकिन अपनी भाव को उसको छुपा के रखा उसके बाद बरसाने गई बरसाने की लठ होली तीन दिन बरसाने रही होली के दर्शन किए लेकिन वही अनमनी बस आंखें डब डबा जाती मुश्किल से रोकती समझ गए शिष्य परिकर कोई बात है भाई जी छुपा रहे हैं जब से गिरिराज जी की परिक्रमा से तब से अनमनी सी रहती फिर नंदगांव आदि सब जगह दर्शन करके फिर आठ दस दिन के बाद जब वापिस वृंदावन पहुंची फिर कथा प्रारंभ होगी वृंदावन महिमा अमृत की फिर आए हैं गौरांगदास बाबा गौरांगदास बाबा ने अकेले में बोलाया लाली इधर आओ आठ दस दिन की तुम्हारी ब्रज की यात्रा कैसी रही बताया कि गिरिराज जी की परिक्रमा की फिर बरसाने में दर्शन किए बड़ा आनंद रहा पूरी यात्रा की कथा सुनकर के अंत में गौरांगदास बाबा बोले कि लाली गोरधन में गिरिराज के साक्षात दर्शन की बात तुमने छिपाई वो नहीं बताई लाली हैरान होगी प्रेम माधुरी बाई की बाबा को कैसे पता चल गया बस जो सोच रही कोई संत मिले चढ़ों में सरख कर फूट फूट के रो कि ठाकुर ने मेरे संग झल किया है गोद में सिर रख कर गोरांगदास बाबा के रो पड़ी फूट पड़ी गंगा जमना बह पड़ी आंखों से हृदय से लगाया गौरागदास बाबा ने कि लाली ऐसा नहीं कहते जैसे तूने कहा था ये ब्रज के ठाकुर हैं जो भी ब्रजवास करते हैं सबको दर्शन देते हैं ये चलते फिरते ठाकुर जी हैं सोचो गिरिराज जी स्थिर हैं अचल हैं घर घर जाते हैं ये बात तुम्हारी कन्हैया को पसंद नहीं आई ऐसा कभी नहीं कहना कि मैं घर घर कि ठाकुर जी घर घर नहीं जाते तुम्हारी शिकायत की है ब्रजराज ने आकर के मेरे पास वृंदा नही कुछ फिर इनके भीतर सखी भाव का वपन हुआ इसके लिए संतों ने कहा गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करो राधा रानी के चरणों में जाकर तभी वृंदावन छोड़कर के बरसाने आई है बरसाने में प्रेम सरोवर वहां रहकर के उसने साधना की 11 साल ये बरसाने रही गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया हर समय प्रभु के नाम का जप करती थी एक दिन देखा इसने प्रेम स्वरूर के उस पार रात्रि के समय प्रकाश दिखाई दिया मती शरण को अपने साथ ले जा करके देखा देखा कि वहाँ प्रकाश अब नहीं है फिर आ गई अगले दिन फिर देखा रात्रि के समय अब अकेली गई रात को एक मोर नृत्य कर रहा है दिव्य प्रकाश जब पास में गई प्रकाश भी नहीं दिखाई दिया मोर भी नहीं दिखाई दिया छम की पायलों की आवाज आई बंश की आवाज आई रात भर अन्वेषण करती रही अपने प्रिया प्रीतम राधा रानी का प्रार्थना की हे किशोरी जब तुम इतनी कृपा कर रही हो शब्द बंसी के स्वर बंसी के शब्द नूपुर के जब स्वर्ण गोचर हो रहे हैं तो प्रत्यक्ष में दर्शन क्यों नहीं देती रात भर अन्वेषण करती रही ढूंढती रही राधा रानी को छम छम की आवाज आती लेकिन दर्शन नहीं होते प्रार्थना की देो भाई आपका। कहो लाडी ली राधिका प्यारी करुणा मई राधिका लाडली प्यारी करुणा मई मुझसे कब तक यो रूठी रहोगी बता लाडली राधिका प्यारी करुणा मई कब तक यो रूठी रहोगी बता एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं चरणों से रख मुझको यो नासराधिका प्यारी करुणा मई कब तक यू रू रहोगे बता मैंने माना कि मैं एक गुनाहगार हूँ मैंने माना कि मैं एक गुनाहगार गुनागारे शर्मसार हूँ नहीं मैं शर्मसार हूँ चाहे जैसी भलिया बोरे आप की जान अपनी करो माफ मेरी चाहे जैसी भली या बुरी आप राधिका प्यारी मई उसे कब तक यो रोटी रहोगी बता बताली राधिका प्यारी मई उसे कब तक रोटी रहोगी बता श्याम वरदली अब तो देर ना कर करा न yeah. yeah. yeah.